परमात्मा का ध्यान करके पर ब्रह्म को प्राप्त करता है साधक ध्यात्वा मुनिर्गचति भूत समस्त साक्षिण तमसा परस्तात स ब्रह्म स शिव से इंद्र सोक्षर परम स्वराट ध्या इसका टीका शुरू हो नहीं होता मूल हो गया था पूरा ध्यात्वा ध्यान करके ध्यान हे सूत्र योग सूत्र में आया प्रत्येक प्रत्येकता ध्यान एक प्रकार प्रत्यय लगातार चले ध्यान चिंतन एक का ध्यान निरंतर चले तो इसलिए सजातीय प्रत्यय प्रवाह न साक्षात्त्य सजातीय प्रत्यय का प्रवाह लगातार चले विजातीय प्रत्यय अन्य चिंतन मध्य नहीं हो एक का चिंतन लगातार चले तो प्रत्यय ज्ञान है चिंतन है उसका प्रवाह चलता है लगातार ध्यात्व का अर्थ ध्यान करके एक दो मिनट ध्यान कर लेने से प्राप्त कर लेगा ऐसा नहीं जैसे भोजन करके आया तो एक ग्रास खाकर आए तो कहेंगे भोजन करके आया भोजन करके तृप्त होकर किस प्रकार ध्यात्व ध्यान का वहां तक तो है साक्षात्त्य शकुना का भी ध्यान करे निरंतर ध्यान करे ध्येय एकाकार त्रिपुटी वर्जित मैं ध्यान कर रहा हूं ये चिंतन नहीं रहे ध्यान करने वाले ध्याता मैं ध्यान कर रहा हूं तो ध्यान और ध्येय ये तीनों को मिलाकर के त्रिपुटी प्रायणाम पुटाणाम समाह त्रिपुटी का भान होता है तो ध्ये वृत्ति लगातार नहीं चलती है ध्या वृत्ति लगातार चले तो मध्य में मैं ध्यान कर रहा हूँ ये भावना भी नहीं होनी चाहिए लगातार ऐसे करते समय तन्मय हो जाता है ध्यकार हो जाता है और साक्षात्कार कर लेता है निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करता है तो अहम अश्मी ब्रह्म तो साक्षात्कार कर लेता है तब फल प्राप्त करता है सगुण ब्रह्म का भी ध्यान करें। निरंतर साक्षात्कार होने तक तब तो ध्या सजात्य प्रत्यय प्रवाह न साक्षात्त्य ध्या मुनि गुत मुनि शब्द का था मननशील स्वभाव तो मनन करने वाला निरंतर मनन करता है श्रवण करने के बाद निश्चय हुआ शास्त्र का तात्पर्य किन्दु उसका मनन करना इसका अर्थ क्या है जीव ब्रह्म की एकता कही गई जीव का क्या स्वरूप है ब्रह्म का क्या स्वरूप है जीव है अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वस्वक्तिमान एक कैसे है तो उसमें वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ विचार करके औपाधिक रूपों का त्याग करना और लक्ष्यार्थ शुद्ध स्वरूप का ग्रहण करना ये बार बार चिंतन मनन करके जो व्यभिचारी है कभी रहता है कभी नहीं रहता है वह आत्मा नहीं है जो निरंतर रहता है जागर सप्न सुश्रुति तीनों अवस्था में रहने वाला आत्मा है यही मनन करके अन्य व्यतिरक प्रक्रिया है जिसका व्यतिरेक होता है व्यतिरिक तो अभाव हो, कभी अभाव होता है वो आत्मा नहीं है जिसका अन्वय होता है सर्वदा वो आत्मा है जागृत काल में भी आत्मा है जागृत के से आप है सपन दृष्टारू से आप रहते हैं तब उठ जागने के बाद कहते मैंने सपन देखा के के समय में भी आप रहते तब तो कहते हैं सुखम अहम अस्वापम न किंचित अवेदी तो ये सुसुक्ति अवस्था का यदि साक्षी आत्मा सुरस्वती काल में नहीं रहे तो सुश्रुति अवस्था में क्या प्रमाण है कोई व्यक्ति लेटा हुआ है आप वो देखने से निश्चय हो जाता है वो स्वप्न अवस्था है सुश्रुति अवस्था है या जागृत अवस्था है जागृत अवस्था में कोई लेट कर सकता है लेट कर रहा है नींद नहीं है तो देख ले पता चले जगा हुआ है स्वप्न देख रहा है असा सुश्रुति अवस्था में है दूसरे लोग जान लेंगे तो सुश्रुति अवस्था में प्रमाण क्या है सुश्रुति अवस्था का प्रमाण सुश्रुति का साखी स्वयं आप ही आप ही प्रमाण आप ही कहते में शौक है अथा सुख से कुछ पता नहीं चला तो जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनों अवस्था में रहने वाला आत्मा समाधि काल में रहता है इसका अन्वय हुआ स्थूल शरीर का व्यतिरिक हो जाता है सपन अवस्था में सूक्ष्म तो शरीर का व्यवहार हो जाता है सुश्रुति अवस्था में सुश्रुति अवस्था में अज्ञान रहता है समाधि काल में अज्ञान का व्यवहार हो जाता है इसी प्रकार मनन करना अन्वय व्यतिरिक्त कर से चिंतन करना है जो रहता है सर्वत्र सर्वदा वही आत्मा है घटो अस्थि पटु अस्थि पत्रम अस्थि फलम अस्थि फलम अस्ति पुष्प अस्थि अस्थि अस्थि अस्थि कहते हैं अलग अलग घट अस्थि पटु अस्थि पुष्पम अस्थि फलम अस्ति वस्त्रमस्ति किन्ट पटो न पट पत्रो न पत्र पुष्पम न पुष्प फलम न ये सब अलग अलग है किन्ु अस्थि का अन्वय सबके साथ हुआ घाटो अस्थि पटो अस्थि सबके साथ अस्थि का अन्वय हुआ जो अस्थि का अन्वय है संस्कृत मस्थि कहते क्रियापदे विद्यमान सन भी कह सकते सत्य कह सकते सत्य कहते तो विद्यमान सदरूप सदरूप का अन्वय सबके साथ हुआ घटपट आदि का व्यतिरिक्क हो जाता है इसलिए जिसका व्यतिरिक्क हुआ सर्वत्र नहीं रहता है आत्मा नहीं आत्मा है सदरूप आत्मा क्योंकि सब के साथ उसका अन्वय होता है असत का अभाव नहीं होता है गीता में भगवान ने कहा है नास ना विद्यते ना भावो भाव भावो विद्यते सतह सतह अभाव न विद्यते जिसका कहीं ना कहीं जब अभाव हो गया कभी अभाव हो जाए वह सत्य नहीं है सत का अभाव नहीं होता है कभी नहीं होगा कहीं नहीं होगा जिसका अभाव कहीं हो जाए कभी हो जाए वह सत्य नहीं ये भगवान का वाक्य है ना अभाव विद्यते सतह इतने दृढ़ निश्चय करना सत का अभाव नहीं होता है कभी नहीं होता है कहीं नहीं होता है जिसका कहीं अभाव हो जाए कभी अभाव हो जाए वो सत नहीं दिखता ते हम कहते पुष्पम अस्थि कहते पुष्पम अस्थि फलम अस्थि अस्थि कहते है पुष्पम अस्ति, अस्ति, अस्ति, अस्ति, अस्ति, अस्ति में अस्थि रूप सदरूप है और पुष्प फल आदि का अभाव होता है दो अंश उसमें घटो अस्थि कहेंगे तो दो अंश है एक अस्थि सदरूप एक घट घटपट का व्यतिरिक अभाव होता है मिथ्या है असदरूप सत्य है सत्या मिथुनी मिथुनीकृत अभ्यास अभ्यास होता है एक सदरूप सत्य घटपट आदि मिथ्या है दोनों का एकत्व एक घटुअस्थि कहते समय लगता है कि घटुअस्थि उसमें घट मिथ्या है अस्थि सदरूप अधिष्ठान है ये मनन करने की प्रक्रिया अन्य व्यतिरिक्त द्वारा आत्मा का मनन करना लक्ष्यार्थ का निश्चय करना त्वम पद का शुद्ध चय देह इंद्रिय बुद्धि प्राण आदि से विलक्षण है से विलक्षण है आत्मा है ऐसे मननशील स्वभाव से ऐसे जो मनन करता है निरंतर मनन करते करते से दृढ़ निश्चय हो जाता है तब अहम अस्म ब्रह्म साक्षात्कार होता है गाप नूत प्राप्त गि का था? प्राप्त करता है गम धातु ज्ञान गमन प्राप्ति तीनों अर्थ में प्रयोग होता है तो प्राप्त करता है भूतइवनीम भूता नोनि भूत योनि तम आकाशादी महाभूत कारण आकाशादी न महाभूता नाम कारण आकाशादी महाभूत कितने हैं पांच का कारण है कारण कहने से सोपाधिक ब्रह्म माया विशिष्ट चेतन ईश्वर है कारण शुद्ध ब्रह्म कारण नहीं होता है माया से कारण कहने से माया विशिष्ट कारण नहीं तो भूतयोनिं योनि प्राप्त कहने से ये शंका क्या सौ को प्राप्त करेगा तरी किम कारणोपाधिकमे जाति आशंक्य नेत्या कारणोपाधिकम कारणम उपाधि कारण अविद्या माया माओपाधिक ईश्वर को ही प्राप्त करता है साक्षात्कार करके ऐसा संकाहन से उत्तर देते न इतिहा न ये नहीं वह इसलिए का समस्त साक्षीण भूतोयो ने कहा ये तटस्थ लक्षण है समस्त साक्षणों का अनुशेह शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करता है कारणोपाधि का नहीं समस्त साक्षियों का तो सर्व बुद्धि प्रचार द्रष्टारंभ सारे बुद्धि का साक्षी बुद्धि प्रचार का द्रष्टा साक्षी आपकी बुद्धि की हो आप जानते हैं बुद्धि को जानने वाला है साक्षी चेतना इसमें साखी एक ही है सारे बुद्धि को जानने वाला और एक मत है साखी अन्य अन्य है अंतकर्ण उपहित तो चैतन्य को साखी कहते तो भिन्न भिन्न प्रयोग होता है अविदा तो उपहित साक्षी कहे उनसे एक होता है भगवान कहते क्षेत्र ज्ञापी माम बिद्धि सर्व क्षेत्र सुबह भारत क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र ज्ञा शरीर हो गया क्षेत्र त्रयोदश अध्याय में शरीरम कौंते क्षेत्रमित अभिधीये एतवेतीहु क्षेत्र जानने वाले क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्र शरीर को जानने वाला क्षेत्र क्षेत्र और क्षेत्र कौन है भगवान कहते क्षेत्र चापि मिधि विधि क्षेत्रेश् सारे शरीर में क्षेत्र एक क्षेत्र को शर्र को जान्य वाला साक्षी एक तो साक्षी शाक, हो गया सर्व बुद्धि प्रचार द्रष्टारंभ बुद्धि के प्रचार बुद्धि की वृत्ति उसको प्रकाश करने वाले बुद्धि के प्रचार बुद्धि को जानने वाला और सारे शरीर सारे, सारे बुद्धि को प्रकाश करने वाला एक ही है उसमें शौकाह यदि साक्षी एक मानेंगे सुख दुखों को ग्रहण करता है साक्षी सुख दुख परमाता से गृहित नहीं होता है क्योंकि अंतकर्ण विशिष्ट चेतना प्रमाता है और दुख अंतकर्ण का परिणाम वृद्धि है अंतकर्ण को अंतकर्ण विशिष्ट चेतना नहीं जान सकता है एक अंतकर्ण यदि ज्ञाता प्रमाता कोटि में आया अंतकर्ण विशिष्ट चेतना और प्रमेय यदि अंतकर्ण को मानेंगे तो एक अंतकर्ण में प्रमातित्व प्रमेयत्व ज्ञातृत्व ज्ञत्व कर्तृत्व कर्मत्व विरोध है एक, एक क्रिया का कर्ता और कर्म एक समय एक नहीं होता है अंतःकरण में ज्ञातृत्व और तो दो आजा के विरुद्ध इसलिए अंतःकरण को प्रमाता नहीं जान सकता है अंतःकरण को जानने वाला आप जो अंतःकरण मन मन की वृत्ति बुद्धि को जानने वाला वो प्रमाता नहीं है वो साक्षी है यदि साक्षी सुख दुख को भी सुख दुख अंतकोण वृत्ति है घट ज्ञान पट ज्ञान इच्छा काम क्रोध सुभ वृत्ति है उसको जानने वाला साखी है न कि प्रमाता साखी यदि एक मानेंगे सारे सुख दुखों को जानने वाला एक होगा तो किसी के सुख दुख को दूसरे को आप ज्ञान हो जाना चाहिए साखी एक है तो साखी को तो पर, साखी तक तो प्रकाश करता है साखी ज्ञान क्या विषय है सब सुख दुखों किंतु आपको क्यों मालूम नहीं होता दूसरे सुख दुख दूसरे का सुख आपको प्रत्यक्ष हो जाता है दुखद हो जाता है दूसरे के सुख दुख का प्रत्यक्ष नहीं होता है साक्षी का प्रमाता के साथ तादात्म्य प्रमाता भिन्न भिन्न है क्योंकि अंतकरण भिन्न भिन्न है साक्षी एक होने पर भी जिस प्रमाता के साथ उसका तादात्म्य तादात्माध्यास होता है वही प्रमाता उसका अनुसंधान करेगा अन्य प्रमाता में अनुसंधान नहीं होगा जब शब्द प्रयोग करते मैं सुखी दुखी ये प्रमाता ही कहता है जानता है एक साक्षी होने पर भी प्रमाता के साथ तादात्माध्यास एक चंद्र होने पर भी आने के जाले में उसका प्रतिबिंब दिखता है एक साक्षी का प्रमाता के साथ आधात्माध्यास होता है जिस प्रमाता के साथ आदात्माध्यास हो उसी अंतकरण में जो सुख दुख वही प्रमाता उसका प्रयोग करता है साखी प्रकाश सब ही इनमें में सुखी दुखी कहने के लिए जो शब्द प्रयोग करता है प्रमाता उसी प्रमाता का उपाधि अंतकरण में जो सुख दुख उसका ही प्रयोग करता है साखी प्रकाश सबके साथ होने पर भी अन्य सुख दुख साक्षी के साथ आपके प्रमाता का तादात्माध्यास नहीं क्योंकि तादात्माध्यास साक्षी के साथ जिस प्रमाता में है जिस प्रमाता में अध्यास है वो उसको ग्रहण करेगा प्रमाता भिन्न भिन्न है इसे प्रमाता शब्द प्रयोग करता अहम सुखी दुखी तो सारे बुद्धि का साक्षी है ये समस्त साक्षीण अर्थात ध्यान साक्षात्कार करके जब सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए तो ब्रह्म को प्राप्त करेगा किंतु ज्ञान जब हो जाता है साक्षात्कार का ज्ञान निर्गुण ब्रह्म का ब्रह्म तब तो समस्त साक्षी सर्व ब्रह्म को प्राप्त करता है प्राप्त करता है जाति का तो प्राप्त करता है जाता है जाने यानी क्या नहीं है प्राप्त करने का अप्राप्ति ब्रह्म निवृत्त हो जाता है स्वयं ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी अज्ञान के कारण अपने को अब्रम्ह ब्रह्म भिन्न मानता है अज्ञान नष्ट हो गया तो प्राप्ति ब्रह्म नष्ट हो जाने से प्राप्ति शब्द का प्रयोग प्रेव होता है गौन प्रयोग उसके कहते उपचार प्राप्ति नहीं माला गले में है खो गई करके भ्रांति हो गई भ्रांति निवृत्ति हो गई गले में जैसे माला थी अब ऐसे है कहते माला मिल गई कहा नहीं गई थी वही जहा थी वही अभी है पहले अज्ञात थी अभी ज्ञात हो गई तो कहते अभी मिल गई पहले कहते तो खो गई ना खो गई थी ना मिली गई वही गले में जहां के वहां केवल अज्ञान था अभी ज्ञान हो गया माला का इसी प्रकार ब्रह्म स्वरूप स्वयं जीव है अज्ञान के कारण अपने को ब्रह्म मानता है अज्ञान निवृत्त हो गया तो अहम अस्म ब्रह्म ब्रह्म को प्राप्त कर लिया ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप हो गया पहले कोई ब्रह्म से भिन्न नहीं था ब्रह्म से भिन्न क्या क्या पदार्थ मालूम है कुछ भी नहीं ब्रह्म से भिन्न कोई नहीं कुछ भी नहीं पहले भी ब्रह्मस्वरूप था अभी वो ही ब्रह्मस्वरूप हुआ इतने प्रयत्न करे की क्या उसको मिला मिला कुछ प्रयत्न व्यर्थ हो गया ना अज्ञान नष्ट हो गया जिस अज्ञान के ज्ञान अपने को दुखी मानता था वो अज्ञान नष्ट हो गया अज्ञान रज्जू में रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है भ्रांति होती है रज्जु ज्ञान नष्ट हो गया कोई लाभ होता है भय करके रात भर ठंडी में बाहर रहा कमरे में सर्प है और सुबह देखा रज्जु कमरे में आएगा भी तुरंत आ जाएगा रात में आएगा नहीं आएगा कमरे में नहीं है रात को रज्जु ज्ञान होने के बाद दिन भर सोया हो रात होने पर बाहर से निकल जाएगा आएगा अज्ञान जब तक तो है तब तक तो सर्पति है ज्ञान हो गया तो सर्प्रम नष्ट हो गया खुश हो गया यही है अज्ञान अनिवृत्ति प्राप्त करने का अभिप्राय है अज्ञान निवृत्ति साक्षीत्व अपनी न केवल चैत्यता जो साक्षी साक्षी साक्षी कहते हैं अविद्या वृत्ति उपहित चैतन्य अविद्या उपहित चैतन्य को साक्षी कहते हैं उपाधि और विशेषण में भेद काल बताया था कार्यान्वित सति विद्यमान सति, इतर व्यावर्तवेषणत्व कार्य के साथ संबंध होगा विद्यमान रहे अन्य व्यावर्तक होगा तो विशेषण होगा और उपाधि होने के लिए कार्य अन्य सती विद्यमान सती व्यावर्तक व्यावर्तक तो। भेदक ही और विद्यमान ही किन्तु कार्य के साथ उसका अन्वय नहीं होता है साक्षित्व इस प्रकार शुद्ध चेतन में साक्षित्व धर्म नहीं रहता है वो वृत्ति अंतकण अथवा अविद्या वृत्ति का अन्वय साक्षी कोटि में नहीं आता है किंतु उपाधि विषय उपाधि युक्त तो होकर के साक्षी कहा जाता है शुद्ध चेतन ही साक्षी होता है किन्तु साक्षित्व तो जो धर्म है उपाधि के कारण साक्षित्व तो धर्म उपाधि के कारण ईश्वर ब्रह्म से भिन्न है या अभिन्न है भिन्न नहीं है ईश्वर ब्रह्म से भिन्न नहीं है तो शुद्ध ब्रह्म में ईश्वरत्व तो वास्तव है ईश्वर वा तो वास्तव नहीं ईश्वर तो माया विशिष्ट वही है इसी प्रकार साक्षित्व अपनी न केवल से ये ध्यान रखा न साक्षित न केवल केवल से आत्म न शुद्ध से चेतन से शुद्ध चैतन्य में साक्षित तो धर्म वास्तव नहीं है इसलिए कहते तमस परस्तात जो समस्त साक्षी वो कैसे है तमस अज्ञान से पर है अज्ञान से भिन्न है उसी को साक्ष में अज्ञान नहीं रहता है इसलिए अज्ञान हो जाता है साक्ष्य ग्राह्य साक्षी प्रकाशक और अज्ञान है प्रकाशीय यद्यपि शुद्ध चेतन केवल साक्ष्य नहीं अज्ञान उपाहित तो होकर साखी है उपाधि होने के कारण कार्य अन्यन्वित सत्य व्यावर्तकम कार्य साक्षित तो के साथ उसका अज्ञान का अन्वय नहीं होता है अज्ञान के बिना ही साक्षी उपाधि होकर केवल परिचायक व्यावर्तक है तो अज्ञान उपहित चैतन्य साक्षी कहने से साक्षित्व है साक्षी कोटि में अज्ञान को लेना नहीं है साक्ष्य दृश्य कोटि में अज्ञान इसे सुश्रुति अवस्था में अज्ञान का प्रकाश साक्षी प्रकाश अज्ञान का प्रकाश साक्षी से होता है तो अज्ञान साक्ष्य दृश्य कोटि में आया साक्षी कोटि में दृक कोटि में नहीं है समस्त साक्षिणम तो साक्षी जो है शुद्ध में केवल में नहीं है इसलिए कहते श्रुति कहते तमस प्रस्ताद तमस है तमय अज्ञान अविद्या आवरण विक्षेप शक्ति रूपाया अविद्याया दो उसकी शक्ति है एक आवरण शक्ति के विक्षेप शक्ति आवरण है ढक देना अविक्षेप है विपरीत ग्रहण राज्य की अज्ञान अविद्या आवरण होने से राज्य का ग्रहण नहीं हुआ और रजु का ग्रहण नहीं होने से सर्प दिखने लगा ये विक्षेप शक्ति का कार्य है आवरण भी कारण है विक्षेप का आवरण होने से विक्षेप होता है तो सर्प कोई कहता माला कोई कहता भूचिद्र कोई कहता दंड कोई कहता जलधारा बहुत विपरीत भ्रमण सबको सर्प ही दिखेगा कोई जरूर नहीं है भ्रांति है रजु ज्ञान नहीं होने से विभिन्न प्रकार भ्रांति हो सकती है किन्ज्जु ज्ञान होते ही आवरण नष्ट हो गया तो भ्रांति निवृति होगी ये तो अविद्या है आवरण विक्षेप शक्ति रूप है आवरण विक्षेप शक्ति रूपा अविद्या परस्तात परत अविद्या से पर है जो साक्षात्कार करके ज्ञान प्राप्त करता है ब्रह्म स्वरूप वो अविद्या से पर है शुद्ध है अविद्या संबंध शून्य अविद्या का संबंध उसके साथ है ही नहीं आत्मा असंग है असंग अयम पुरुष असंग होने के कारण किसी का संबंध नहीं है अविद्या का आश्रय आत्मा है जो जल मरु में दिखता है कल्पित जल उसका आश्रय क्या है मरुह में आश्रय तो उसमें मरुह में गिल्ली हो जाती है कल्पित जल का आश्रय वास्तव संबंध नहीं है अध्यस्त वस्तु का संबंध अधिष्ठान के साथ नहीं होता है दिखता है उसमें संबंध नहीं है अविद्या स्वयं अध्यस्ता है अनिर्वचनीय है अविद्या पारमार्थी नहीं है सत्य नहीं असत नहीं उभय नहीं इसलिए अनिर्वचने कहते अनिर्वचने का अर्थ मिथ्या अध्यस्त कल्पित कल्पित वस्तु का संबंध अधिष्ठान के साथ नहीं होता है अधिष्ठान आत्मा है इसलिए अविद्या संबंध शून्य तमस प्रसाद का अर्थ जो ज्ञानी जिसको प्राप्त करता है ब्रह्म को वो शुद्ध है अविद्या संबंध रहित इसको प्राप्त करता है तो ज्ञान से उसको प्राप्त करता है पहले कहा था उमा सहायम परमेश्वरम प्रभुम त्रिलोचन आदि का था उमा है सहाय यहाँ यदि सोप अधिक लेंगे उमा सहाय उपासनात तो प्राप्तोति अविद्या प्राप्तोति प्राप्त करता है सगुन ब्रह्म का जो उपासना करेगा वो प्राप्त करेगा सगुण ब्रह्म को प्राप्त करेगा सगुण ब्रह्म की उपासना से ब्रह्म लोक में जाएगा इसलिए उमासाय उपासनाता उमा सहाय से माया विशिष्ट से उपासनाता सगुण से उपासना तो सगुण ब्रह्म का ध्यान उपासना करना है और ज्ञान निर्गुण का तो उमा सहाय को ध्यान करके ध्यान का तो चिंतन ध्यान उपासना भी है ध्यान चिंतन है तो साक्षात्कार तक करे निर्गुण का तो उसका फल बता दिया शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करता है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है अविद्या संबंध शून्य हो जाता है ब्रह्म वेद ब्रह्म और जो सगुण का ध्यान करता है उसका उपासना करने से प्राप्त करता है सगुण को प्राप्ति प्राप्य प्रापक ये जहाँ है वहाँ अविद्या माया है माया के निवृत्ति होने से प्रापक प्राप्य प्राप्ति कुछ नहीं रहता एक अद्वितीय तत्व तो है तो ब्रह्म जो जाता है वो भी ब्रह्म सूत्र माया जहाँ गति गमन है वहाँ कार्य ब्रह्म की प्राप्ति होती है कार्यम बादरी रस्य गतिपत्ते है ब्रह्म सूत्र है कार्यम बादरी आचार्य कहते हैं, जो ब्रह्म को प्राप्त करता है सगुण ब्रह्म जा करके उत्तरायण मार्ग से जा करके ब्रह्म को प्राप्त करता है और ब्रह्म कार्य ब्रह्म है क्योंकि जो शुद्ध ब्रह्म है उसकी प्राप्ति के लिए गति की आवश्यकता नहीं है न तसे प्राण उत्क्रमती प्राण का उत्क्रमण नहीं होता है वही प्रारुद्ध समाप्त होते समय पहले ज्ञान होते ही जीवन मुक्त हुआ किंतु प्रारुद्ध जबते है तब तो तक रहता है प्रारुद्ध समाप्त हो गया तो विद्यालय से अनुवृत्ति थी और समाप्त हो जाने से भुयस चांदी विश्वमाया निवृत्ति निवृति कही गयी सब माया की निवृति होगी छादू की माया तस् ताव चिर वन न विमोक्षे अथा संपत् जब तक प्रारध्ध कर्म समाप्त नहीं तब तक रहे सर रहेगा प्रार्ध कर्म समाप्त होते ही ब्रह्म स्वरूप वही वही मुक्त तो हो जाता है विदेह कव कर प्राप्त करता है विदेह कवेल को प्राप्त करता है कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं जहाँ गति है प्राप्त करना है कार्य ब्रह्म की प्राप्ति वो भी अविध्यायाम अविध्या अवस्था में ज्ञान होने पर नहीं अज्ञान अवस्था में ही प्राप्ति है कार्य ब्रह्म की प्राप्ति वहाँ ब्रह्म में रह करके वो ब्रह्म, ब्रह्मा जी के उपदेश से ज्ञान हो जाएगा तो आगे मुक्त हो जाएगा ब्रह्मण सहते सर्वे संप्रा, संप्राप्त प्रति संचरे परस्यांत कृतात्मान प्रविशंति परम पदम ब्रह्मा जी के साथ परम पद को प्राप्त करेंगे जब ब्रह्म का अंत परल पैराया था अविद्यान प्राप्त होती तो सगुण ब्रह्म की उपासना करने से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है वो अविद्याम अविद्यावस्था में और ज्ञान हो जाने पर विद्या दशायाम सर्वात्म ज्ञान हो जाए तो वो सर्वात्मक ब्रह्म हो जाता है यह आगे कहते सब ब्रह्म स शिव सेन्द्र परम स्वराट ये सर्वात्मक ज्ञान का फल है अज्ञान अवस्था में प्राप्ति ब्रह्म लोक की प्राप्ति और ज्ञान होने पर सर्वात्मक ब्रह्म हो जाता है सऊक्त ब्रह्म प्रथम शरीर प्रथम शरीर शरीर वाला ब्रह्मा है सभी शरीर, उस है? शरीर प्रथम श्लोक मालूम है ब्रह्माग्र समर जात सभी शरीर प्रथम सभी पुरुष उच्यते आदिकर्ता कर्ता सूता ब्रह्माग्र समवर्त प्रथम शरीर ब्रह्मा वही ब्रह्मा वही ब्रह्मा भी वही है, सर्वात्मक होने से सर्वरूपे जितने या ब्रह्मा शिव इंद्र ब्रह्म ज्ञानी तत्सव सर्वरूप है ब्रह्म सर्वात्म के सर्वम कल ब्रह्म ब्रह्म से बिना कुछ नहीं अज्ञानी स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो गया अर्थात सर्वस्वरूप हो गया वही ब्रह्मा है प्रथम शरी कार्य का अनुभूत सऊत कार्य रूप भी है कारण रूप भी है कारण रूप होकर के जगत बनाता है कार्य रूप होता है शुद्ध ब्रह्म कार्य नहीं कारण भी नहीं है तो कार्य कारण अनुरूप हुई है ब्रह्मा भी हो जाते कार्य ब्रह्मा ईश्वर भी सऊत शिव वही शिव भी वही है सर्वात्मक हो गया ब्रह्मा शिव कुरु से अलग नहीं उमा सहाय सगुण ब्रह्म भी शुद्ध ब्रह्म से अलग नहीं है अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से अलग नहीं है किन्तु अधिष्ठान अध्यस्त से भिन्न है अध्यस्त अध्यास समाप्त पर अध्यस्त वस्तु नहीं रहने पर भी अधिष्ठान अधिष्ठान अध्यस्त से भिन्न है सगुण जितने सब सव ब्रह्म से भिन्न नहीं ओमाशय शिव भी हो ही स इंद्र स इंद्र सउक्त इंद्र भी त्रिलोकीपति त्रयाणाम लोकाना सामार त्रिलोकी त्रिन लोकापति सउक्त अक्षर अक्षर का तर ती अक्षर विनाश रहित सक्षर परम प्रकृष्ट उत्कृष्ट स्वराट स्वयं राजि स्वराट स्वयं स्वराट कौन होगा अन्य अनपेक्षित्व न स्वयम राजते स्वराट अन्य की अपेक्षा नहीं करे स्वयं विराजता स्वराट होता है केवल आचार्य के अधीन नहीं रहे तो स्वराट नहीं होता है कोई आचार्य के अधीन नहीं होते भक्त के अधीन हो जाते हैं ई <laughs> स्वराट हो गया तो स्वतंत्र हो गया आचार्य के अधीन नहीं रहे तो स्वतंत्र हो गया ऐसा नहीं किसी की अपेक्षा नहीं हो धन की अपेक्षा है भक्त की अपेक्षा है अन्य की अपेक्षा है तो स्वतंत्र कैसे इसे अन्य अनपेक्षा तो है ना किसी की अपेक्षा नहीं है तो स्वयं में वह एवं राजी स्वराट अन्य नहीं होने पर भी स्वयं राजते सरस्वती अवस्था में अन्य किसकी आवश्यकता होती है गाढ़े निद्रा में किसकी आवश्यकता है वही विषय चाहिए सया यदि अच्छा नहीं होगा तो गाढ़ निद्रा होगी गाढ़ निद्रा होने पर सया की आवश्यकता नहीं है गाड़ी निद्राल होते जहा कहाँ लेट जाएगा स्थान नहीं मिलने पर शिवरात्रि के समय देखना रात की में कैसे सब दीवार के पास से दीवार को ही काला कर देते हैं उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद देखे दीवार के ये हाथ नहीं कोई उधर कोई इधर जाकर लेट जाते हैं जागा नहीं मिलेगा तो अपर्श का स्थान हो जहा खड़े होना नहीं चाहे वहां भी जाकर लेट जायेंगे तो सुश्रूती काल में इस प्रकार किसी का पीछा नहीं है इसी प्रकार ज्ञान हो जाए तो संस्कृति में तो अज्ञान है अज्ञान हो जाने पर किसी की आवश्यकता नहीं किसी की अपीछा नहीं तो स्वराट हो जाता है स्वयम राज स्वराट सष्णु स प्राण स कालाग्नि स चंद्रमा सव सर्व यदूत यम सनातन ज्ञावा तम मृत्युमते न्य पंथ विमुक्त विमुक्त अन्य पंथा नास्ती मुक्ति के लिए अन्य मार्ग ही नहीं केवल एक ही मार्ग है ज्ञात्वा तम मृत्यु तम ज्ञात्वा मृत्यु अत्यति ज्ञान साक्षात्कार करके मृत्यु को अतिक्रम करता है मृत्यु को पार कर लेता है मृत्युंजय हो जाता है मुक्त हो जाता है मुक्ति के लिए अन्य कोई ज्ञान से भिन्न कोई उपाय नहीं जो ब्रह्मा इंद्र कहा सर्वात्मक होता है ज्ञान होने के बाद सएव विष्णु वही विष्णु है विष्णु भी उससे भिन्न नहीं है सर्वात्मक ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं शिवा शिव भिन्न नहीं ब्रह्मा बिना नहीं विष्णु बिना नहीं कोई नहीं वही सब कुछ है सप्राण है प्राण भी वही प्राणोपाधे हिरागर भी उससे भिन्न नहीं है स काला अग्नि काल रूप अग्नि है अग्नि रूप ही सब कुछ नष्ट करने वाला है स चंद्रमा है भी वही चंद्रमा भी भिन्न नहीं वो सर्वात्मक बता दिया ज्ञान होने के बाद ब्रह्म हो जाता है ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सर्वात्मक है तो ज्ञानी ब्रह्म होने का ना सर्वात्मक बता दिया ज्ञान अवस्था में तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति ज्ञान होने पर सर्वात्मक ब्रह्म हो जाता है एक दो चार पांच नाम लेकर के अंत में कहते हैं तो सैव सर्वम सर्वम वही सर्वम ब्रह्म जैसे क्या सैव सर्वम स एव अर्थात न भिन्न स एव सर्वम कौन से स एव न तो तदन्य उसे भिन्न कुछ भी नहीं वही सा है उसे भिन्न कुछ भी नहीं सर्व सर्व कौन यदूतम युना अतीत को लेना है वर्तमान को लेना है भविष्य को लेना तीनों यदूतम जो अति तो हो गया अनाधिकारी जितने प्रपंच नष्ट हो गए कितने कितने ब्रह्मा करोड़ ब्रह्मा बन गए कितने बार जन्म मरण हो गया जितने सब हो गए और यज्च भाव्यम आगे जो होने वाला है च शब्द से जो वर्तमान है वो भी लेना यद भूतम यज्च भाव्यम भाव्यम आगे होने वाला है और च से जो वर्तमान है सब कुछ तीनों काल में है त्रिकालती जितने सब कुछ वही ब्रह्म ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है सनातनम हमेशा रहने वाला ब्रह्म वही नित्य है और समुद्र में जैसे लहरी तरंग फेना बुद्ध बुद्ध का भी कुछ दिख जाता है इसी प्रकार उसमें माया से ही कभी जगत सृष्टि स्थिति प्रलय कुछ दिखता रहता है और तो ब्रह्म का परिवर्तन नहीं होता है सोना से तोड़ करके भूषण बनाते भूषण को तोड़ कर दूसरा भूषण बनाएंगे तो सोना रहेगा चांदी हो जाएगा जितने बार तोड़ बनाते तो यहाँ कुछ मिलाएंगे तो अलग बात है तोड़कर बनाएंगे तो सुना सोना देगा वो सोना क्या करे उससे कुछ जाएगा मिलाते मिलाते मिलाते फिर कहा पहुंच जाएगा वो तो अलग बात है नहीं मिलाकर बनाएंगे तो सुवन का भूषण दूसरे बार तोड़ कर बनाएंगे तो सोना रहेगा आ, इसी प्रकार ये समुद्र में तरंग फेन बुद्ध बुद्ध बुद बहुत होने पर भी समुद्र तो समुद्र ब्रह है ब्रह्म शुद्ध ऐसा रहेगा माया मेघो जगन नीरम वर्ष यथा तथा चिदा का नो हानि नवालाभ इति स्थिति पंचोदशी में आया माया मेघो जगन नीरम मेघ माया के समान ही जगन नीरम मेघ जैसे जल वृष्टि करता है उसे माया क्या करती जगत रूप नीर की वृष्टि करती है माया मेघ से कितने बुन्द जल गिरते हैं कितने जल बहुत इसी प्रकार माया कितने जगत बनाती है अनंत कितने जगत बनाते बिगाड़ती कितने जगत माया मेघो जगत नीरम बरसत पे से यथातथा जैसे मेघा वर्षा करती करता है बहुत वर्षा करता है इसी प्रकार माया बहुत जगत बनाये बनाए बिगाड़े जितने वर्षा होने पर आकाश में क्या हो जाता है बिगड़ जाता है वर्षा नहीं हो तो जैसे आकाश रहेगा वर्षा होने के बाद आकाश ऐसा रहेगा या कुछ खंडित हो जाएगा बरसत पे यथा तथा जिस प्रकार आकाश की हानि नहीं लाभ भी नहीं है इसी प्रकार चिद्रूप आकाश चेतन रूप में माया जगत अनेक जगत बनाए सृष्टि प्रलय स्थिति कुछ भी माया करे आकाश चिद रूप आकाश हानि से न हानि नाभ न चेतन में हानि है नाभ है इसलिए सारे जगत प्रपंच कुछ होता है मन भागता फिरता है जगत होता है जन्म मन होता है आपका जो स्वरूप है उसमें ना हानि है ना लाभ है स्वरूप को नहीं जान करके देहादी के साथ अहम बुद्धि करके कभी मैं मेरा अंतकणों में दुख सुख में सुखी में दुखी उसके पीछे पढ़ करके स्वरूप के अज्ञान से देहात में अहम बुद्धि देह अंत आदि दे में अहम बुद्धि होने से उसके धर्म को आत्मा में आरोप करके सुखी दुखी बड़ा विद्वान मोटा पुतला धनी गरीब कितने दुखी होता है अपने स्वरूप को जान लिया तो देहादि का धर्म स्वरूप में आ जाता है स्वरूप में कुछ है किसी का कोई संबंध नहीं भरसत्व से यथा तथा चिदाक से नो हानि नाभ ना है न ना हानि है न तालाब है ऐसी स्थिति है ज्ञानी तो संसार कुछ हो बिगड़ जाए कुछ हो गया प्रलय हो गया भूकंप हो गया बहुत मर गये पर सृष्टि स्थिति प्रलय एक बार नहीं कितने बार सृष्टि स्थिति पढ़े कितने बार हो जाए शुद्ध रूप ब्रह्म का क्या है हानि ना हानिय ना लाभ है कुछ राये शुद्ध स्वरूप तो ऐसे को ऐसे सनातन ब्रह्म है ऐसे यूतम वर्तमान त्रिकाल त्रिकाला, त्रिकाला जितने वही सनातन नित्य ब्रह्म है ज्ञात्वा तम मृत्यु अतिथि ऐसा जो ब्रह्म है तम ज्ञात्वा उसको जान कर साक्षात्कार करके जान करने के लिए ज्ञान का साधन चाहिए ज्ञान का कोई साधन है क्या साधन श्रवण मनन निदिध्यासन है अंतरंग साधन परंपरा से क्या साधन है कर्मादि उपासनादि तमेतम वेदा वचन ब्राह्मण विविधी सन्नी यज्ञन दानन तप यज्ञ दान तप साध्य कीर्तन ध्यान जप प्राणायाम तीर्थाटन सेवा जितने साधने सब निष्काम होकर करे ज्ञान का साधन है तो ज्ञान के साधना और अंतरंग समम आदि है अमानित आदि भी गीता में कहा गये साधन हो तो ज्ञान हो जाएगा श्रवण मनन दिधासन अंतरंग साधन है जिज्ञासा होने पर श्रवण मनन करेगा श्रवण मन ने से साक्षात्कार कर लेने पर तम ज्ञात परमात्मा को जान लेने पर मृत्यु अत्यत मृत्यु को अतिक्रमण कर लेता है फिर जन्म मन को प्राप्त नहीं करता है मुक्त हो जाएगा हो जाता है अन्य पंथा विमुक्त नी है नष्णु स एव विष्णु जो कहा गया पहले पर तमसा प्रस्ताद ब्रह्मा शिव आदि कहा गया वही विष्णु है विष्णु को अलग नहीं है विष्णु शब्द का अर्थ व्यापक है विवेक चरा चरमित विष्णु विषय किच्च विष्ली व्याप्त धातु से नू प्रत्यय होता है कित होने के कारण गुणा नहीं होता है विषय किच्च व्यवस्थित चराचरम विग्रह चराचरम इति विष्णु व्याप्त ज्योति में व्यवस्थित व्याप्त होता है करता है चरा चर अचर चर आचर सब में है तब तो विष्णु कहते तो व्यापक व्यापनशील जड़ चेतन चराचर सर्वत्र विद्यमान है विष्णु हा उसकी प्रतिमा बना करके प्रति उपासना करते हैं प्रतिमा बना करके किंतु उसमें विष्णु व्यापक दृष्टि करनी चाहिए ब्रह्मसूत्र माया ब्रह्म दृष्टि रुत्कर्षाथ प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करे की उपासना करे व्यापक विष्णु को थोड़े प्रतिमाचर छोटे परिचिन्न भावना नहीं करे परिचिन्न में ब्रह्म दृष्टि करे विष्णु शब्द कहा तो व्यापक ही व्यापक विष्णु को परिचिन्न प्रतिमा मानना नहीं ठीक नहीं ब्रह्मसूत्र व्याज स्पष्ट कर देते हैं प्रतीक ब्रह्म दृष्टि करना है इसने विष्णु शब्द का समझना व्यापक है प्रतीक उपासना करने के लिए विष्णु प्रतिमा छोटे बनाते है छोटे पत्थर का बनाते हैं और सोना का बनाएंगे तो और छोटा है ये पत्थर जितने इतने बड़ा का है विष्णु कहा और छोटा है इतने छोटा है तो जितने छोटा बनाए प्रतिक उपासना करने के लिए प्रतीक में उनकी पूजा होती है प्रामाणिक है विष्णु भगवान सर्वव्यापक है तो प्रतीक छोटे प्रतिमा के अंदर भी है सर्वत्र है पूजा ग्रहण करते सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान फल भी देते हैं किंतु चिंतन करते करते धीरे धीरे व्यापक चिंतन करना ये शास्त्रों का तात्पर्य प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे व्यापक ब्रह्म चिंतन करे सर्वत्र शास्त्र में व्यापक ब्रह्म को जानने के लिए परंपरा क्रम से उपासनादि कर्म उपासनादि का उपदेश किया गया इसी क्रम से जाकर के सर्वव्यापक ब्रह्म का चिंतन करना है सव विष्णु व्यापनशील वही शंख चक्र का व्यापनशील कहेंगे तो शंख चक्र का दाधर कोई दूसरा है ऐसा नहीं निर्गुण से सगुण ब्रह्म कोई अलग है अधिष्ठान है अधिष्ठान करन, से भिन्न नहीं इसलिए शंख चक्र का धारण करने वाले जो विष्णु भगवान वो व्यापक ब्रह्म से भिन्न नहीं है वही है वही सर्वात्म के सर्वरूप है जितने रूप नाम है सब पर ब्रह्म में ही स्थित है सब पर्व में अध्यस्थ है नाम रूप अध्यस्थ कौन से नाम शब्द जितने शब्द सब अध्यस्त आरोपित है सब शब्द अध्यस्त है विष्णु शब्द अध्यस्थ है राम शब्द ब्रह्म शब्द आरोपित है हा उसमें कोई डर निकाली कभी कहे अरे राम शब्द को कह दिया अध्यस्तम चलो पाप हो जाएगा कहते तो राम नाम तो नामी परमात्मा से बढ़ करके कहें ऐसे कहते हैं तो बड़ा छोटा भाव कुछ नहीं एक शुद्ध स्वरूप है बाकी उसे बिना कुछ भी नहीं है जहाँ बड़ा छोटा भाव है वो माया अज्ञान अवस्था में है सारे सबसे व्यापक ब्रह्म ही है एक ही अद्वितीय बाकी सब मिथ्या है इसलिए वेदांत में जो शब्द प्रयोग करते वो भी मिथ्या है ओंकार शब्द सत्य है मिथ्या है शब्द मिथ्या है उसका लक्ष्य शुद्ध ब्रह्म अधिष्ठा है राम शब्द का अर्थ है कृष्ण शब्द का विष्णु शब्द का जो अर्थ है अधिष्ठान शुद्ध चेतन लक्ष्यार्थ है वो मिथ्या नहीं लक्षार्थ को छोड़ देने पर बाकी मिथ्या माया सत्य है मिथ्या है माया मिथ्यां से माया विशिष्ट भी मिथ्या है ईश्वर तो माया विशिष्ट है माया विशिष्ट ही ईश्वर है कभी ब्रह्मा कभी विष्णु कभी शिव कभी राम कभी कृष्ण रूप दान करते है माया विशिष्ट और माया रही तो जो लक्ष्यार्थ है वो सबसे पर है जो मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कृष्णात परम किमपि तत्व अहम न जाने इसको सुनकर के द्वैत में आग्रह रखने वाले बड़े खुश हो जाते देखो मधुसूदन सरस्वती अद्वैत सिद्धि ग्रंथ लिखने वाले कहते कृष्ण से पर हम वो नहीं जानते हैं सबसे बड़ा कृष्ण हो गया कहां गया उनका अद्वैत ब्रह्म उनका अर्थ को नहीं समझ करके वो क्या कहते कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने कृष्णात् परम किमपित तत्व अह न जाने कृष्णात् परम जो वंशी विभूषित करा नव निर आभा ब्रह्म है वंशीधारी कृष्ण भगवान का जो सौपाधि का रूप है उससे परम क्या है परम तत्व पार्थिक तत्व कृष्ण से पर है वो क्या है किमपि उसको कहीं नहीं शब्द से कह सकते है किम कुछ है शब्द अवांग मन सोच रहे आवाज़ है इसे कोई शब्द हम नहीं कर सकते कृष्णात परम तत्व किम अपनी किम अपनी कुछ है किसी शब्द से हम नहीं कर सकते किमप तत्व किम अपनी तत्व क्या आपने देखा है जाने ये शुद्ध तत्व ज्ञान का विषय होता है क्या कृष्णाथ परम य तत्व तत्कमपी अहम न जाने मेरे ज्ञान का विषय नहीं है तो फिर क्या है कृष्णा परम किमपि तत्व अहम अहम एव शुद्ध ब्रह्म अहम् अस्मि कृष्णात् परम जो तत्व है नहीं तत्व नहीं ऐसा कहा क्या उन्होंने कृष्णात् परम किमप तत्व नास्ती है ऐसा कहा गया कृष्णात् परम किमपि तत्व अह न जाने मैं नहीं जानता हूँ कृष्ण से पर कोई तत्व है जिसको मैं नहीं जानता हूँ अतः कृष्ण से पर कोई नहीं आप नहीं जानते तो नहीं है ज्ञान का विषय नहीं होगा तो नहीं है कृष्णाथ परम किम तत्व अहम न जाने का मैं नहीं जानता ज्ञान का विषय नहीं होता है ब्रह्म किसके ज्ञान का विषय होता है किसी के ज्ञान का विषय होगा ज्ञान का विषय होगा तो जड़ हो जाएगा जो ज्ञान का विषय ज्ञ होता है दृश्य होए सब जड़ है प्रपंचो को मिथ्या सिद्ध करते ज्ञावा दृश्यत्वाद प्रपंच मिथ्यात्त सपन दृश्य राज्य सर्पवत ब्रह्म जी गे हो जाएगा तो दृश्यकोटि में आ गया आपसे भिन्न हो जाएगा मिथ्या है इसलिए कृष्णार्थ परम कि तत्व अहम न जाने मैं नहीं जानता हूं कहते ये नहीं कहते कोई नहीं ये पर तत्व कोई है अधिष्टान तत्व तो। अ कृष्ण श्रद्ध का जी कृष्ण शत का लक्ष्यार्थ ले ले पहले तो वंशी विभूषित तो कर ख कर वाच्यार्थ लेना पड़ेगा कृष्ण श्रद्ध का जी लक्ष्यार्थ ले ले लक्षार्थ से कोई दूसरा तत्व तो है नहीं तो क्या आप कृष्णात परम कृष्ण शब्द का यदि वाच्यार्थ लेना वाच्यार्थ से पर है लक्ष्यार्थ तत्व तो जो अवाच्य है जो ज्ञान के विषय नहीं होता है और कृष्ण शब्द का लक्ष्यार्थ ले लिया शुद्ध चेतन सोहम अश्मी शुद्ध चेतन एक अद्वितीय है वो तो ज्ञान के विषय नहीं और लक्ष्यार्थ से अन्य कोई है ही नहीं लक्ष्यार्थ से भी कुछ है क्या कृष्ण शब्द का लक्ष्यार्थ ले लिया कृष्णार्थ परम लक्ष्यार्था परम किमपी तत्व नाश्ती कोई पारमार्थी के स्वरूप है ही नहीं लक्ष्यार्थ से भिन्न पार्थी के स्वरूप कुछ नहीं और वाच्यर्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ है, है। वो तत्व है मनुष्य को जरा इसलिए वो अर्थ को नहीं समझ करके कहते कि देखो अद्वेश सिद्ध लिखने के बाद कहते कृष्ण से बड़ा कोई तत्व नहीं है नहीं उन्होंने नहीं कहा कृष्ण से भिन्न कोई तत्व नहीं है ऐसा कहा क्या श्लोक लिखने वाले उनको इतने मालूम नहीं था नहीं लिख सकते थे कि किम तत्व तो नास्ते में नहीं कह सकते न जाने ज्ञान का विषय नहीं होता है तो ये विष्णु भगवान व्यापके है सोपाधि रूप जितने है सब कल्पित है अधिष्ठानी सत्य है माया विषय जितने सब कल्पित है इसे सब कुछ ब्रह्मा अधिष्ठान से भिन्न कोई भी रूप नहीं है सब जितने स्वरूप है सारे सब कुछ है गदात शंख चक्र गाधर भी इससे भिन्न नहीं है सब तो अध्यस्थ से भिन्न है अधिष्ठान अधिष्ठान अध्यक्ष है वंशीधारी कृष्ण से कोई अलग तत्व होगा अधिष्ठान है राम शब्द का अर्थ लक्षा से ले गया तो अर्थ मिथ्या नहीं नाम नाम मिथ्या है ओंकार शब्द भी मिथ्या है ब्रह्म शब्द भी मिथ्या है वेद भी मिथ्या है ज्ञान होने के बाद वेद अवेद भवती पिता अपिता भवती सब कुछ वेद मिथ्या कहते हैं कोई डरने का नहीं कह ममत्व मुख्य नाम अनिर्वचन वेदी नाम ना, अनिर वादी नाम अनिर्वचन वादी नाम अनिर्वचन कहने वाले किसी में ममता नहीं क्या ये मिथ्या हो जाएगा नाम रूपम मिथ्या है तो क्या सब शब्द मिथ्या है क्या वेद भी मिथ्या है <laughs> वहां डरते नहीं वेदांजी बोले कमत्व मुछा हमारे किसी में ममता नहीं मिथ्या जो कहेंगे ब्रह्म से भी नब मिथ्या है जितने नाम जितने शब्द को राम कह दिया कृष्ण कह दिया ब्रह्म कह दिया मिथ्या कहेंगे डरेंगे नाम रूप मिथ्या है नाम नेह नाना किंचन अद्वित ब्रह्म से भी न कुछ नहीं अद्वितीय ब्रह्म से भी नाम है रूप है ब्रह्म नाम है क्या किसी नाम का अर्थ है शब्द का पाच्यार्थ है जितने वाचक शब्द अभिधान जितना अभिधेह सब मिथ्या है तो ब्रह्म शब्द मिथ्या हो जाएगा विष्णु शब्द शिव सौद मिथ्या है राम सौदर से डर डर रहे कंपन राम मिथ्या कर दिया शब्द तो मिथ्या है कोई शब्द कोई भय करने को नाम, सब कुछ एक अधिष्ठान तत्व है वो अधिष्ठान तत्व कहाँ है ब्रह्मलोक में है उसके ऊपर है सर्वत्र है आपसे भिन्न है ना एक अद्वित तत्व है सर्वम ब्रह्म तो आप सर्व भिन्न कैसे भिन्न कोई नहीं है इसलिए एक अद्वित तत्व है उसको जानने पर ही मुक्ति होती है सऊतः प्राण भी वही प्राणादि पंचवृत्ति रूप प्राण पान बयान उदारण समान जितने वही है उसे भिन्न कुछ नहीं सऊत कालाग्नि काल रूपी अग्नि अग्नि समष्टि वैषाणर को भी अग्नि कहते काल रूप अग्नि वैषाणर उत चंद्रमा चंद्रमत् शब्द है चंद्रमस प्रथमांत है चंद्रमा चंद्रमा शब्द स्त्रीलिंग पुलिंग मालूम है पुलिंग है स्त्रिंग नहीं किसी लड़के के नाम चंद्रमा रखते है yes. नहीं राम चंद्र चंद्रमा नहीं चंद्र रखते राम चंद्र चंद्रतर रखते चंद्रमा नहीं रखते चंद्रमा हिंदी में स्त्रिंग करेंगे किंतु चंद्रमत् शब्द प्रथमांत चंद्रमा पुलिंग है ऐसे देव शब्द पुलिंग है और देवता शब्द है। देवा और देवता में अर्थ वेद नहीं अर्थ तो वही है किन्तु शब्द में लिंग जैसे हिंदी में भी साग और सब्जी साग पुलिंग है ना सब्जी सब्जी है। साग पुलिंग है ना नहीं पुलिंग और फुलका रोटी दोनों पुलेंगे रोटी भी पुलेंगे फुलका भी पुलेंगे रोटी तिलिंग इसी प्रकार देवा तल देव से तल प्रत्योता देवता शब्द बनता है देवता शब्द है में देव शब्द पुलिंग है इसी प्रकार चंद्रमा शब्द पुलिंग है संस्कृत में व्याधि आदि उपाधि ये सब संस्कृत में पुलिंग है हिंदी में स्त्रिंग में प्रयोग करते हैं तो चंद्रमा पुलिंग शब्द चंद्रमा एक है बहुवचन चंद्रमा बहुवचन क्या बनेगा चंद्रम सन्द्रमा विसर्ग है किन्तु एक वचन है शैव सर्वम अच्छा ये हो गया शैव शशांक चंद्रमा का शशांक सश ससा अंकम ऐसे चिन्ह चंद्रमा को देखे ना पूर्णिमा में उसके बीच में, में एक, एक खरगोश बैठा है खरगोश चिन्ह उसमें ससम खरगोश है शशांक आंचन करते सश अंक चिन्ह है खरगोश चिन्ह उसमें ऐसे खरगोश बैठा मुखा तो तो कोला करके इसे उसको शशांक कहते है कोई कोई कहते खरगोश वाला क्या कहते खरगोश वाला शशि कहते है ना शश अश्विन अतिथि शशि शश शब्द से शशि भी पुलिंग है शश शब्द से इन प्रत्येक शशि बनेगा शशि भी पुल्लिंग है ये लड़की का नाम शशि रख दे लड़के का नाम रख दे शशि इंदु ये सब पुलिंग तो शब्द है तो शस जिसमें है उसको शशि कहेंगे शशे खरगोश चिन्ह उसमें इनसे शशांक है चंद्र है वही सब कुछ है ओम सहना वह नौ भुन सह वी कर वावे तेजस्वी ओम शांति शांति शांति